ठीक है सर डायरेक्टर दुर्गा ने फिर अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत की बातों से सहमति जता दिया अभी डायरेक्टर दुर्गा कुछ कहते उससे पहले ही विक्रांत ने उन्हें और डिटेल में इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा यहाँ घर के आसपास जितने सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं अगल बगल जितने लोग रहते हैं जितने और जितने भी लोग इनके विटनेस हो सकते हैं उन सबसे मिलो और सबका बयान दर्ज करो दूध वाला माली, गैस वाला प्लम्बर मैकेनिक कोई भी छूटना नहीं चाहिए अगर ये लोग साथ में फिल्म देखने गए हो तो वहां की टिकट गाड़ी पार्क की हो तो पार्किंग का टिकट सब कलेक्ट करो और जितने लोगों की टीम बनानी है बनाओ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बस मुझे दुर्गा अबाक रह गए उनकी परेशानी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी इतना सारा काम मात्र तीन दिन में करना भला कैसे पॉसिबल हो सकता है इसलिए दुर्गा ने विक्रांत की डेडलाइन से पूरी तरह सहमति ना जताते हुए बेहद दबे मन से जवाब दिया अच्छा ठीक है मैं मैं कोशिश करता हूं। इस पर पहले तो विक्रांत ने उसे कुछ पल तक घूर कर देखा और फिर डांटते हुए बोल पड़ा सिर्फ कोशिश नहीं करना है तीन दिन में ये काम खत्म करना है अब मुझे नहीं पता कैसे करना है लेकिन मुझे तीन दिन में ये पूरी रिपोर्ट चाहिए बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि तुम अपने बॉस को जाके बता दो कि इस केस में तुम लोगों ने कितनी लापरवाही की है पूरा केस खराब करके रख दिया है तुम लोगों ने फिर विक्रांत ने हल्की सांस लेते हुए और जो वो सीरियल मर्डर केस है उसमें भी तुम्हारे पुलिस स्टेशन ने बहुत गलती की है अभी अगर मैं एक कंप्लेंट डाल दू तो तुम सब के सब सस्पेंड हो जाओगे और इंक्वायरी ऊपर से बैठ जाएगी इसीलिए अभी जो मैं कह रहा हूं कैसे भी करके उसे डेडलाइन से पहले पूरा करो वरना फिर सस्पेंशन के लिए रेडी रहना डायटर दुर्गा हड़बड़ाते हुए खड़े हो और फिर तुरंत ही विक्रांत को सल्यूट मारते हुए यहां से बाहर निकल गए मैं ये टास्क टाइम के पहले फिनिश कर दूंगा गुड तो फिर वेट किसका कर रहे हो जाओ जल्दी काम शुरू करो विक्रांत ने दुर्गा को यहां से जाने का इशारा करते हुए कहा और हां एक चीज और तुम केशव से इस बारे में कुछ भी पूछताछ नहीं करोगे इनफैक्ट उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ओह डाक्टर दुर्गा ने चौंकते हुए कहा वो बिल्कुल कन्फ्यूज नजर आ रहा था उसने तुरंत ही विक्रांत से सवाल किया क्यों विक्रांत ने फिर से उसे गुस्से से घूरते हुए कहा तुम इतना सवाल क्यों करते हो? जितना कहा जा रहा है बस उतना करो ज्यादा सवाल जवाब नहीं समझे ने सहमे हुए रोकते हुए कहा यहाँ एक गाड़ी हम लोगों के लिए छोड़कर जाना अभी हम यहाँ थोड़ी देर रहेंगे ओके सर दुर्गा ने जल्दी से वापस आकर विक्रांत के हाथ में गाड़ी की चाबी थमा दी और फिर तुरंत वहां से निकल गया डायरेक्टर दुर्गा के जाते ही हर्षित ने बेहद उत्सुकता के साथ विक्रांत से सवाल किया सर हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया क्या इस पर रूही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कुछ नहीं बस इतना समझ लो कि सर अगर ये सब कह रहे हैं तो फिर किसी ना किसी मकसद से कर रहे हैं वना लोगों को तो तुम देख ही रहे हो किसी काम के नहीं मैंने तो आज तक ऐसे पुलिस वाले कभी देखे नहीं रूही की बात सुनने के बाद विक्रांत ने जवाब दिया नहीं दरअसल वो मुकेश त्रिवेदी से कह रहा था ये केस बहुत उलझा हुआ उलझी हुई रस्सी की तरह है और जब तक उस उलझी हुई रस्सी को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं बस इस रस्सी को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि या तो हम लोगों ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है या फिर केशव और उसकी पत्नी दोनों मिलकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं यह सुनकर रूहित दंग रहेगी फिर उसने अपनी भॉइंट रेडी करते हुए विक्रांत से सवाल किया हम बजा कर रहे हैं क्या किरण पंडित की मौत हो चुकी है वो भला हमसे क्या छुपा सकती है Hmm, मुझे आपके कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा आप सही कह रहे हैं। ये जितना कम हर्षित को तो उसके कहने का मतलब समझ में आ रहा था ऐसे में उसने हर्षित की तरफ घूम कर देखते हुए उसे आगे का इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया तुम यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाकर केशव को इंटेरोगेट करो उससे पिछले तीन महीने का सारा डिटेल निकलो आओ उसके पत्नी के मर्डर के तीन महीने पहले वो और किरण कहा गए किससे मिले क्या किया सब कुछ सारी बात करो समझे सिर हिलाते हुए तब हम दोनों की डिटेल को आपस में मैच करके पता कर सकते है कौन झूठ बोल रहा है विक्रांत ने तुरंत ही अपना थम दिखाते हुए हर्षित को अप्रूवल देते हुए कहा लेकिन जो पुलिस वाले उस रात यहाँ क्राइम सीन पर थे उन्हें भी इग्नोर नहीं करना है तुम्हें तो उन लोगों की भी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालनी है फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा तो मैं अब वापस पुलिस स्टेशन जाऊं क्या अभी नहीं एक और काम अभी बाकी रह गया पहले वो कर ले चलते विक्रांत ने कमरे में पड़े बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर उसने तुरंत रूही के कंधे पर हाथ रखकर उसे बेहद अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा रोही यहाँ आओ चलो मेरे साथ इस बैड पर चलो ठीक है रोही ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया लेकिन फिर अगले ही पल उसे कुछ अजीब फील हुआ और उसने तुरंत ही विक्रांत की तरफ हैरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा एक मिनट आपने क्या कहा अभी मैंने जो सुना वो ठीक सुना क्या अरे हाँ ठीक सुना मैंने कहा कि जल्दी बैट पर चलो लेकिन तुम्हें अभी तक शायद मेरी बात समझ में नहीं आई विक्रांत ने उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा जल्दी करो टाइम नहीं है ज्यादा यहाँ इधर आओ इतना शर्मा क्यों रही है विक्रांत ने रूही को बेड पर लेटाने के बाद उसे खुद के और करीब आने के लिए कहा और फिर उसने कहा देखो मैं जो है मरने की एक्टिंग करूंगा नहीं नहीं नहीं मरने की नहीं बल्कि मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूंगा मतलब ऐसा लगना चाहिए की मेरे ऊपर नींद की गोली का असर हुआ फिर तुम चाकू मेरे हाथ में पकड़ने की कोशिश करो अभी विक्रांत ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी उससे पहले ही ने राहत की सांस लेते oh God, आपने तो मुझे उसे कुछ कहने को सूझ ही नहीं रहा था मजाक बंद करो सीरियस केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है विक्रांत ने रूही को फटकारते हुए कहा हम लोग यहाँ सीन को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम एक मिनट क्या कहा तुमने अभी मैंने कब तुमसे कपड़े उतारने के लिए कहा था दरअसल विक्रांत इस वक्त रूही के साथ मिलकर क्राइम सीन को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था अक्सर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स ऐसा केस की बारीकी को समझने के लिए करते हैं। इस वक्त विक्टिम किरण का रोल रूही प्ले कर रही थी जबकि विक्रांत खुद केशव पंडित का पार्ट प्ले कर रहा था शायद क्राइम का सीन रियक्ट करने के बाद इन लोगों को कुछ नया क्लू मिल जाए अब सब लोग ये समझ चुके थे की यहाँ पर क्राइम सीन रियक्ट किया जा रहा है सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी भी भली भांति समझ चुके थे क्योंकि इस टाइम इन लोगों के पास चाकू नहीं था तो ये लोग सीन के लिए कंघे का इस्तेमाल कर रहे थे